योग प्रदीप ष्ड दर्शन समन्वय चौदह प्रकार की प्राण सृष्टि सृष्टि का रूप अनुग्रह सर्ग अनुग्रह सृष्टि है इत प्रकृति कृतो महदादि विशेषभूतपर्यंत प्रतिपुरुष विमोक्षार्थ स्वार्थम परार्थ आरंभ इस प्रकार यह प्रकृति से किया हुआ महतत्व से लेकर विशेष अर्थात पाँचों स्थलभूतों और इंद्रियों तक का आरंभ प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए स्वार्थ के सदृश परार्थ है जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्र के कार्य में प्रवृत्त हुआ उसे अपने स्वार्थ के सदृश साधता है इसी प्रकार यह प्रकृति पुरुष के प्रयोजन को स्वार्थ की भांति साधती है जब तक वह मोक्ष नहीं पा लेता मोक्ष पा लेने पर फिर उसके लिए रचना नहीं रचती यद्यपि दूसरों के लिए रसती है क्योंकि मुक्त को अब उसकी रचना से कोई प्रयोजन नहीं है और सुक्य निवृत्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य से विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तम् उत्कंठा के मिटाने के लिए जैसे लोक दुनिया कामों में प्रवृत्त होता है भूख मिटाने के लिए भोजन में प्रवृत्त होते हैं इसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए प्रधान अर्थात प्रकृति प्रवृत्त हो रही है व्याख्या अव्यक्त की पुरुष के अनुकूल प्रवृत्ति सृष्टि है क्योंकि अव्यक्त सृष्टि रचना में पुरुष के लिए बुद्धि अहंकार इंद्रियां, शरीर और विषय आदि रचता है उसकी सारी रचना पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही है क्योंकि पुरुष की सन्निधि में पुरुष के ही ज्ञान से पुरुष के लिए ही उसमें सारी क्रियाएं ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक हो रही है संगति अगले सूत्र में प्राणियों की सृष्टि बतलाते हैं चौदह प्रकार की प्राणी सृष्टि चतुर्दश विधो भूत सर्ग चौदह प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है अष्टविकल्पो दैवस्तैर तैर्गोनिश्च पंचधा भवती मनुष्यधतिक सर्ग ऊर्धा तमो विशालस्य मूलतः सर्ग मध्ये रजो विशालो विशाल ब्रह्मादिस्तंभपर्यन आठ प्रकार की दैवी सृष्टि है पांच प्रकार की त्रियक योनियों की है मनुष्य की एक प्रकार की है ये संक्षेप में प्राणियों की सृष्टि है ऊपर की सृष्टि सत्व प्रधान है निचली तमह प्रधान है और मध्य की रजह प्रधान है ये ब्रह्मा से लेकर शैवाल तक सृष्टि है व्याख्या: चौदह प्रकार की प्राणियों की सृष्टि इस प्रकार है ब्राह्म प्राजापत्य ऐ्र देव, गांधर्व पितृ विदेह और प्रकृति लय यह आठ प्रकार का देव सर्ग है जो भिन्न भिन्न कर्मोपासना का फल है इसके बाद नवा मनुष्य सर्ग अर्थात मानुषी सृष्टि है और अंत में मनुष्य से नीचे पशु पक्षी शरीसृप अर्थात रेंगने वाले जंतु कीट और स्थावर इन पांच का त्रियक सर्ग है ऊपर उपरयुक्त चौदह प्रकार की सृष्टि में से मनुष्य से नीचे पांच प्रकार के त्रियक सर्ग का तो प्रत्यक्ष होता है किंतु मनुष्य से ऊँचे आठ प्रकार के दैव सर्ग का मनुष्य से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वितर्क अनुगत से ऊंची प्रकाशमय विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में सूक्ष्मता के तारतम्य से जो आनंद में अंतर है इसी प्रकार इनमें से पहले छह सर्गों में परस्पर अंतर है इन छहों में भी सूक्ष्मता के तारतम्य से आनंद में परस्पर और कई अवान्तर भेद हो सकते हैं इसी कारण बृहदारण्यक उपनिषद सतपथ ब्राह्मण और चैत्रीय उपनिषद आदि में इनके नामों में कुछ अंतर प्रतीत होता है किंतु जिस प्रकार प्रकाशमय विचारानुगत संकल्पमय अवस्था समान रूप से होती है यद्यपि इसमें समाधि अवस्था की सूक्ष्मता के अनुसार अंतर होता है इसी प्रकार इन सब सर्गों में जीव संकल्पमय होता है यद्यपि संकल्पों में परस्पर सूक्ष्मता और आनंद के तारतम्य से अंतर होता है ये सब स्व मह जनह तपह और सत्यम के अंतर्गत है विदेह और प्रकृति लयों का आनंद और सूक्ष्मता पहले सह छः सर्गों की अपेक्षा अधिक है और उनकी अवधि भी इनसे अधिक है क्योंकि विदेह विचारानुगत से ऊंची आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि तक पहुँचे हुए हैं और शरीर से अभिमान छोड़े हुए हैं तथा प्रकृति लय इससे भी ऊंची अस्मितानुगत भूमि में अहंकार का भी अभिमान छोड़े हुए हैं ये दोनों अवस्थाएं केवल योगियों को ही प्राप्त होती है इसलिए तैत्री उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद और सतपद ब्राह्मण में इनका वर्णन नहीं है श्री व्यास जी महाराज विभूतिपाद सूत्र छब्बीस के भाष्य में इनके संबंध में लिखते हैं विदेह और प्रकृति लय नामक योगी कैवल्य के तुल्य स्थिति में है इसलिए वे किसी दिव्य लोक में निवास करने वालों के साथ नहीं उपन्यास किए गए अवांतर भेदों को लेकर ही उपर्युक्त प्रथम छः सर्गों का कई प्रकार से वर्णन किया गया है